एंड ओ शो ठॉक नाम सुमिर मन बावरे नंबर नाइन गाँ दृढ़ करी टोरी पौढ़ी कर उत कतहू ना हिधा सत समपीय जीवा मिला नयन दरस रस आनी पिलाव माटी रहू सब बिराब आदि अंत ते बहु सुख पाव सन्मुख वे पाछ नहीं आओ जुग जुग बांध हूँ ये है दा जग जीवन सखी बना बना अब मैं काहुक नहीं डेरा तीरथ व्रत की ती दे हा सा सतनाम की रटना करी के गगन मंडल चढ़ देखू ता मंदिर का अंत नहीं कछु हो रवि बिहोन की ऋण पर गासा निराश बाहेक भरमत फिरेऊ दासा तीर्थ व्रत की तजिद देख पावू नही जस में देखू अपने पा सा ऐसा को शब सुनी समूझ कटिया घर तब दासा तिरथ व्रत के तर्जी दे आसा नैन चाखी दर्शन रस पिवे ताहीं नहीं है जम की त्रास जग जीवन दास भरमती ना ही गुरु का चरण करे सुख बिला सीरथ व्रत की तजिदे हाँ सरी बजाया कहाँ सखी पासुरी बजाए घर की गेल बिसरी गए मोहित अंगन वस्त्र संहार चलत पगमगत धरणी पर जैसे चलत पतवार घर आगन मोहे नीखन लागे सब मारो बाी लगन में मगन बाही सम लो कलाज कुलकानी विसारो सुरती दिखाय मुरमन लीनो मैं तो चाहूं हया नहीं रो जग जीवन छबी अच्छा बिसरत नही तुमसे कहाँ सो यह पुकारो सखी बारी बजाया कहाँ गयो प्यारो जीवन एक समस्या नहीं है अन्यथा उसका समाधान हो जाता जीवन प्रश्न होता तो उत्तर खोजा जा सकता था जीवन पहेली होती तो बूझ लेते जीवन एक रहस्य है बुझने का कोई उपाय नहीं जीने का उपाय है मदमस्त होने का उपाय पीने का उपाय समझने का सूझने का कोई उपाय नहीं इसलिए दर्शन शास्त्र हार जाता है दर्शन शास्त्र की खोज व्यर्थ खोज सदियों सदियों में आदमी ने सोचा है खूब सोचा है बहुत से प्रश्न और बहुत से उत्तर खड़े किए लेकिन न तो कोई प्रश्न जीवन के गहराई को छूता है और न कोई उत्तर जीवन की गहराई को छूता है जीवन स्वाद की बात है जीवन शराब है पियोगे तो जानोगे पियोगे मदमस्त हो तो पहचानोगे यही दर्शन और धर्म का भेद है दर्शन सोचता है धर्म पीता है अब प्यास लगी हो तो जल के संबंध में सोचने से क्या होगा और जल के संबंध में सब पता भी चल जाए तो भी प्यास बुझेगी नहीं असली सवाल जल के संबंध में जानना नहीं है असली सवाल है जल को कंठ से उतार लेना फिर क्या तुम सोचते हो जो व्यक्ति जल के संबंध में कुछ भी नहीं जानते उनकी प्यास नहीं बुझती पीते हैं तो बुझती है। अज्ञानी की बुझ जाती है पीने से और ज्ञानी की भी नहीं बुझती सिर्फ जानने सोचने विचारने से धर्म डुबकी लगाने का उपाय है दर्शन किनारे पर बैठकर विचार करता है धर्म ना छोड़ देता सागर में तूफानों से टकराता है चुनौतियों को स्वीकार करता है और उन्हीं चुनौतियों उन्हीं तूफानों उन्हीं आंधियों से आत्मा का जन्म होता है अनुभव का जन्म होता है आज जग जीवन के अंतिम सूत्र हैं और बड़े प्यारे सुन सुन सखरी चरण कमल में लाग रहुरी अपने शिष्यों को कह रहे हैं अपने मित्रों को कह रहे हैं क्योंकि धर्म की खोज में शिष्य मित्र ही हैं इसलिए सखी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शिष्य की तरफ से गुरु कितने ही दूर मालूम पड़े गुरु की तरफ से शिष्य दूर नहीं समझा जाता शिष्य गुरु के चरणों में झुकता है झुकने में रहस्य है झुकने में कुछ पाने की विधि छिपी कुंजी है लेकिन गुरु तो जानता है कि जो मैं हूं वही तू है मुझ में तुझ में जरा भी भेद नहीं है। गुरु तो शिष्य के बुद्धत्व को उसी तरह पहचानता है जैसे अपने बुद्धत्व को पहचानता है बुद्ध ने कहा है जिस दिन मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ सारा अस्तित्व बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया जिसकी आंख खुल गई और जिससे प्रकाश दिखाई पड़ गया अपने भीतर उसे सब तरफ प्रकाश दिखाई पड़ जाता है शिष्य की दशा ऐसी है कि प्रकाश उसके भीतर है और उसे पहचान नहीं गुरु को तो उसके भीतर का प्रकाश भी दिखाई पड़ता है इसलिए जगजीवन दास ने ठीक ही किया कि शिष्यों को सखी कहकर संबोधन दिया है। सुन सुन सखरी हे सहेली सुन सखा कहते सखी क्यों कहा मित्र कहते सहेली क्यों कहा क्योंकि धर्म की खोज में प्रत्येक व्यक्ति को स्तृण हो जाना पड़ता है धर्म की खोज में पुरुष की गति ही नहीं है और ख्याल रखना जब मैं कहता हूं पुरुष की गति नहीं है, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि पुरुष वहां नहीं पहुंचते जगजीवन खुद भी पुरुष थे पुरुष भी वहां पहुंचते हैं लेकिन पहुंचते वहां जिस ढंग से है उस ढंग को स्त्री नहीं कहा जा सकता है बेच समझें। पुरुष से अर्थ है अहंकार अस्मिता मैं भाव स्त्री से अर्थ है विनम्रता झुकने की क्षमता निरअहकार पुरुष से अर्थ है आक्रमण विजय की यात्रा अभियान स्त्री से अर्थ है प्रतीक्षा प्रार्थना धैर्य पुरुष सत्य की खोज में निकलता है स्त्री सत्य के आने की प्रतीक्षा करती पुरुष प्रेसी की खोज में पहल करता है स्त्री प्रेमी की राह देखती स्त्री प्रेम का निवेदन भी नहीं करती अपनी ओर से चुपचाप प्रतीक्षा करती स्त्री के मुंह से प्रेम का निवेदन बद्दा भी लगता है पुरुष की ओर से निवेदन उचित है पुरुष पहल करे ये उचित है परमात्मा की खोज में जो निकले हैं वे अगर पुरुष की अकड़ से चले तो नहीं पहुंचेंगे परमात्मा पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है और न परमात्मा को जीता जा सकता है और पुरुष तो जीतने की भाषा में ही सोचता है परमात्मा के समक्ष तो हारने में जीत है वहां तो जो झुके उठा लिए गए वहां तो जो गिरे वे शिखर पे चढ़ गए तुमने कहावत सुनी कि उसकी कृपा हो जाए तो लंगड़े भी पर्वत चढ़ जाते मैं तुमसे कहता हूं उसकी कृपाही उन पर होती जो लंगड़े लंगड़े ही पर्वत चढ़ते जिनको अकड़ है अपने पैरों की और अपने बल का भरोसा है वे तो घाटियों में ही भटकते रह जाते और अंधेरे की घाटियां आनंद हैं जन्म जन्म तक भटक सकते हो ईश्वर को पाना हो तो ईश्वर पुरुष है उसकी प्रतीक्षा करना हमें सीखना होगा प्रार्थना और पुकार सुरति और सुमिरण मगर प्रतीक्षा भक्त को स्त्री के गर्भ जैसा होना चाहिए लेने को राजी लेने को आतर्श अपने भीतर समाविष्ट करने को उत्सुक प्रार्थनापूर्ण अपने भीतर नए जीवन को उतारने के लिए द्वार खुले हुए लेकिन जीवन को खोजने हम जाए तो जाए कहां परमात्मा की तलाश करें तो कहां करें किस दिशा में करें जानने वाले कहते हैं सब जगह न जानने वाले कहते हैं कहां है दिखाओ भक्त जाए तो कहां जाए खोजे तो कहां खोजे एक तरफ जानने वाले हैं वो कहते हैं रत्ती रत्ती में वही कणकण में वही वही है और कोई भी नहीं और एक तरफ न जानने वाले हैं वो कहते हैं कि और सब कुछ परमात्मा नहीं भक्त इन दोनों के बीच खड़ा है न उसे पता है कि सब जगह और ना ही वह ऐसे अहंकार से भरा है कि कह सके कि कहीं भी नहीं क्योंकि वो कहता मुझे पता ही नहीं मैं कैसे कहूं कि कहीं भी नहीं ऐसी अस्मिता मेरी नहीं तो भक्त क्या करे भक्त प्रतीक्षा करे प्रार्थना करे रोए गाए नाचे पुकारे पुकार को ऐसा गहन करे पुकार उसके प्राणों में ऐसी गहरी उतर जाए कि उसका रोआ रोआ पुकार है उसकी श्वास श्वास पुकार और अगर कहीं परमात्मा है तो आएगा जरूर आएगा अगर कहीं परमात्मा है तो आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे पुकारें सुनी जाएंगी और जितनी गहरी पुकार होगी उतनी त्वरा से सुनी जाएगी शीघ्रता से सुनी जाएगी अगर कोई पूरे प्राण से पुकार सके तो इसी क्षण घटना घट गट सकती इसलिए जगजीवन सखा शब्द का उपयोग नहीं करते कहते हैं, सुन सुन सखरी ए सखी सुन चरण कमल में लाग रह परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन उसके चरण सब जगह दिखाई पड़ते परमात्मा तो विराट है पर उसके चरण सब जगह दिखाई पड़ते क्या अर्थ हुआ चरण सब जगह दिखाई पड़ते अर्थ हुआ कि अगर झुकना हो तो कहीं भी झुक सकते हो एक गुलाब का फूल खिला जिसको झुकने की कला झुक जाएगा चमत्कार घट रहा है मिट्टी गुलाब का फूल बन गई और तुम अंधे की तरह चले जा रहे हो बिना झुके बिना नमस्कार किए मिट्टी गुलाब का फूल बन गई और बड़ा जादू होता है कहीं साधारण सी मिट्टी में ऐसी सुवास उठी है और किस चमत्कार की प्रतीक्षा करते हो जब तुम झुकोगे अगर तय ही कर लिया हो ना झुकने का तो बात और अन्य था प्रति कदम पर झुकने के लिए अवसर सूरज निकला अब तुम किस प्रतीक्षा में खड़े हो और परमात्मा की महिमा कैसे प्रकट होगी उसके चरण और कहां पाओगे और आकाश तारों से भर गया और तुम झुकोगे नहीं तो तुम कहां झुकोगे कैसे झुकोगे मैं बहुत चमत्कृत होता हूं यह देखकर कि लोग जाके मंदिरों में झुक जाते हैं जो आकाश को तारों से भरा देख कर नहीं झुकते इनका मंदिर में झुकना झूठा होगा निश्चित झूठा होगा यह सच नहीं हो सकता इसमें हार्दिकता नहीं हो सकती आदमी की बनाई हुई मूर्ति मेरे क्या दिखाई पड़ सकता है अगर परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा इतने अंधे संगमरमर की एक बनी प्रतिमा के सामने झुकते होंगे उसमें हृदय होगा आततवस्त झुक जाते होंगे बचपन से झुकाए गए होंगे इसलिए झुक जाते होंगे मां बाप ने कहा होगा झुको इसलिए झुक जाते होंगे भय के कारण झुक जाते होंगे डर के कारण कि कहीं नरक ना हो कहीं दंड ना मिले या लोभ के कारण झुक जाते होंगे कि झुकने से स्वर्ग मिलेगा पुरस्कार मिलेंगे कि क्या बिगड़ता है थोड़ी खुशामत कर ली परमात्मा को भी राजी रखना उचित फिर जो करना है करते रहो लेकिन उसे भी राजी रखते रहो थी वह शायद अपनी ही बेचारगी की एक पुकार जिसको अपनी सादा लोही से खुदा समझा था मैं लोग अपने भय कमजोरी नपुंसकता के कारण झुक जाते और समझ लेते हैं कि हम खुदा के सामने झुक रहे हैं थी वह शायद अपनी ही बेचारगी की एक पुकार जिसको अपनी सादा लोही से खुदा समझा था मैं अज्ञान से तुमने प्रार्थना समझी है उसे वहां प्रार्थना बिल्कुल नहीं है प्रेम बिल्कुल नहीं सरासर झूठ है क्यों क्योंकि अगर आंखों में प्रेम होता तो इन पास खड़े वृक्षों के पास तुम्हारे झुकने का मन न होता कोयल कूकती और तुमने झुकते मोर नाचता और तुम ना झुकते आकाश बादलों से भर जाता और तुम न झुकते चांदनी के फूल झरझर झरते और तुम न झुकते कोई हंसता और तुम न झुकते मिट्टी में और हंसी किस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो उसके चरण कमल प्रत्येक पल हैं प्रत्येक स्थल पर एक एक रेत के दाने पर उसके हस्ताक्षर है। लेकिन संवेदनशीलता चाहिए जगजीवन कहते सुन सुन सखरी चरण कमल में लागी रउरी उसके चरण कमलों में लग जाओ उसके चरण कमलों का विस्तार सब तरफ है उसका चेहरा तो बहुत दूर है विराट है लेकिन उसके पैर हर एक के पास है और जो भी झुकना जानता है उसे उसके पैर मिल जाते हैं, पैरों को खोज के फिर हम झुकेंगे ऐसा मत सोचो झुकने की कला सीखो और पैर मिले तुम जहां झुके वहां मंदिर उठा तुमने जहां अपना सिर जमीन पर टेका वहीं काबा है तुमने अगर जमीन को चूम लिया तो तुमने उसके चरण चूम लिए। तुमने उसे ही चूम लिया तुम्हें काबा का पत्थर चूमने जाने के लिए उतनी दूर की यात्रा करने की जरूरत नहीं तुम जहां झुक जाओगे वहीं हज हो गई वहीं तुम हाजी हो गए लेकिन झुकना ना आता हो तो तुम काबा भी पहुंच के क्या करोगे जो जिंदगी भर न झुका हो जो चांदारों के सामने न झुका हो वो काबा जाके भी क्या करेगा कवायत हो जाएगी सिर झुका लेगा मगर भीतर का अहंकार तो खड़ा ही रहेगा सैज सिर झुकाने से और अकड़ जाएगा अहंकारी अगर काबा हो आए तो और अहंकारी हो जाएगा थोड़े और आभूषण मिल गए अहंकार को हाजी होकर लौट आया तीर्थयात्रा कराए अहंकारी तो और अकड़ जाता है थोड़ा पुण्य कर ले तो अहंकार में और थोड़ी सी संपदा बढ़ गई और थोड़ा पोषण मिल गया अहंकार को यह तो उल्टी बात हो गई यह झुकना न हुआ यह तो अकड़ने के लिए तुमने धर्म का भी उपयोग कर लिया तुमने धर्म के माध्यम से भी अपने को अकड़ा लिया और जितने तुम अकड़े उतने तुम परमात्मा से दूर हुए जितने तुम झुको उतने तुम उसके करीब हो अगर तुम परिपूर्णता से झुक जाओ तो तुम्हारे हृदय के भीतर वह विराजमान है अभी तो सीधा सीधा देखना कठिन होगा अभी तो परोक्ष से खोजना होगा अभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता इसलिए झुको झुकने में उसके चरणों पर तुम्हारे हाथ पड़ेंगे धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता क्रमशः तुम्हें तुम्हारी पहचान बढ़ेगी उसकी चरणों की गंध तुम्हारे नासा पुटों में भरने लगेगी इसलिए उसके चरणों को कमल कहते उसके चरण बड़े सुगंधित हैं। अपूर्व उनकी सुगंध है। उसके चरण बड़े कोमल हैं, बड़े सुंदर हैं। अपूर्व उनका सौंदर्य है उसके चरण बड़े चमत्कारी हैं, जैसे कीचड़ से कमल का होना यह चमत्कार है ऐसे कीचड़ में भी वह छिपा है जो झुकता है वो कीचड़ में भी हीरा पाल लेता है अभी सीधे तो देखना संभव नहीं एक प्रेमी ने अपनी प्रेसी के पास पत्रवाहक को भेजा नामाबर भेजा और पत्रवाहक को कहा मजा लेंगे हम देखकर तेरी आंखें उन्हें खूब तू नामावर देख लेना सीधे तो हम जा नहीं सकते अभी सीधी अपनी प्रेसी की आंखें नहीं देख सकेंगे उसका चेहरा नहीं देख सकेंगे लेकिन तू जा रहा है संदेशवाहक गौर से चेहरे को देख लेना सौंदर्य को खूब पी लेना मेरी प्रेसी के कि तू जब आएगा तो हम तेरी आंखों को देख के आनंद ले लेंगे मजा लेंगे हम देख तेरी आंखें उन्हें खूब तू नामावर देख लेना प्रेम का ही विस्तार है भक्ति प्रेम का ही परिष्कार है भक्ति आज उनकी नजर में कुछ हमने सबकी नजरें बचा के देख लिया सीखी यही मेरे दिले काफिर ने बंदगी रबे करीम है तो तेरी रह गुजर में तुमने अगर किसी को भी प्रेम किया है तो तुम जान ही जाओगे सीखी यही मेरे दिले काफिर ने बंदगी ऐसे तो आदमी सभी काफिर की तरह पैदा होते सभी धर्म विहीन पैदा होते झुकने की बात सीखनी पड़ती सीखी यही मेरे दिले काफिर ने बंदगी प्रेम के रास्ते पर ही प्रार्थना सीख ली जाती है रबे करीम है तो तेरी रह गुजर में और जहां से प्रेम गुजरता है उसी राह पर परमात्मा भी गुजरता है प्रेम की राह और परमात्मा की राह दो राहें नहीं अभी परमात्मा का तो तुम्हें पता नहीं लेकिन प्रेम का तो थोड़ा थोड़ा पता है चलो प्रेम से ही शुरू करें जितना अपने पास उस संपदा से ही तो शुरू करोगे ना एक कौड़ी भी पास हो तो करोड़ों रुपयों को खींच ला सकती है प्रेम तुम्हारे पास है पर्याप्त है। इतनी पूंजी से हो जाएगा काम काफिर में ईमान जग जाएगा न झुकने वाला झुकना सीख जाएगा विचार तिरोहित हो जाएंगे विचारों की ऊर्जा भावनाओं में रूपांतरित हो जाएगी नीचे ते चढ़ ऊंचे पाओ जग जीवन कहते हैं नीचे हो जाओ तो ऊंचे पहुंच जाओ ठीक यही तो जीसस ने कहा है जो पीछे खड़े होंगे वो आगे पहुंच जाएंगे और आप भागे हैं वे लोग जो आगे होने की कोशिश में क्योंकि पीछे पड़ जाएंगे यहां जिसने पहाड़ चढ़ना चाहा वो घाटियों में भटकते रह गए और जो झुक रहे और जिन्होंने जीवन को स्वीकार कर लिया जैसा था वैसा स्वीकार कर लिया वहीं से जिन्होंने पुकार दी आवाज दी वे पर्वत सुरखों पर चढ़ गए वे ऊंचाई से ऊंचाई जीवन की पाने में सफल हो गए नीचे तय चढ़ ऊंचे पाओ हो जाओ नीचे झुक जाओ चरण कमल ते लागी रहुरी लग जाओ उसके चरणों से नीचे से नीचे हो जाओ मंदिल गगन मगन हुई गांव और एक बार तुम्हें ये झुकना आ जाए तो तुम्हारे भीतर वो जो शून्य हैं वो गीत गाने लगे तुम्हारे भीतर वो छुपी हुई जो समाधि है नाचने लगे पद घुंगरू बांध मीरा नाची रहे तुम भी नाच सकते हो सब तुम्हारे पास भी उतना ही है जितना किसी मीरा के पास लेकिन एक कला तुम्हें नहीं आ रही जरा झुकना नहीं आ रहा पुरुष वहीं अकड़ा खड़ा है इसलिए मैं फिर कहता हूं स्त्री हुए बिना कोई सत्य तक नहीं पहुंचता और स्त्री होने से मेरा मतलब स्त्री की देह से नहीं क्योंकि स्त्री की देह भी हो और भीतर अकड़ हो तो यह तो पुरुषता हुई पुरुष की भी देह हो और भीतर अकर्ण हो तो यह स्तृणता हो गई इस बात को ही प्रतीक से कहने के लिए हमने बुद्ध की महावीर की राम की कृष्ण की जो प्रतिमाएं बनाई हैं वो तुमने गौर से देखी उन सारी प्रतिमाओं में बड़ा स्तृण माधुर्य है उनमें पुरुष का भाव प्रकट नहीं होता तुमने विचार किया कभी कि बुद्ध की दाढ़ी मूछ कहां है महावीर की दाढ़ी मूछ का क्या हुआ कृष्ण की दाढ़ी मूछ का क्या हुआ राम की दाढ़ी मूछ का क्या हुआ ये कभी बूढ़े हुए कि नहीं या तो इन सब के भीतर पुरुष हार्मोन की कमी थी जिसकी वजह से इनके चेहरे पर बाल नहीं उगे और या फिर यह काव्य का प्रतीक है ये प्रतीक है बाल तो उगे जरूर बुद्ध भी बूढ़े हुए 80 वर्ष हो के होकर मरे लेकिन हमने उनके बुढ़ापे की प्रतिमा नहीं बनाई क्यों क्यों उनके भीतर जो जीवन था वो सदा युवा रहा उनकी ताजगी कभी फीकी ना पड़ी वे सुबह की ओस जैसे ताजे ही रहे और देह तो वे नहीं थे हमने उनकी आत्मा की चिंता ली आत्मा सदा युवा है देह का युवा होना तो बड़ा भ्रामक है आज युवा कल बूढ़ी हो जाएगी आज जीवन कल मृत्यु भीतर तो जीवन की सतत धारा है दाढ़ी मुछ उनको भी थी लेकिन हमने अपनी मूर्तियों में उनको नहीं बनाई जान के हम एक प्रतीक की तरह उपयोग कर रहे हैं हम इस स्तृण भाव को प्रकट कर रहे हैं हम इसके द्वारा यह सूचना दे रहे हैं कि तुम भी जब समर्पण की ऐसी स्तृण दशा में होओगे, तो परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरेगा नीचे ते चढ़ पाओ मंदिल गगन मगन हुई गाव और एक बार झुक जाओ तो तुम्हारे भीतर का मंदिर शून्य मंदिर तुम्हें मिल जाए शून्य आकाश तुम्हारे भीतर भी है वैसा ही जैसे बाहर है और बाहर का आकाश और बाहर के तारे और बाहर का चांद और बाहर के सूरज उस भीतर के आकाश और भीतर के चांद तारों और सूरजों के सामने फीके बाहर तुमने जो देखा है वह प्रतिफलन जैसे दर्पण में देखा हो भीतर तुम जो देखोगे वो असली बाहर उसी की छाप है छाया है बाहर भीतर की छाया है और जो भीतर को देख लेता है वह गाएगा नहीं तो क्या करेगा गाता है ऐसा कहना ठीक नहीं उससे गीत फूटते हैं इसलिए हमने कहा कि वेद अपौर से अपौर से का अर्थ जिन्होंने गाए उन्होंने नहीं गाए उनके भीतर परमात्मा गुनगुनाया है पुरुष की छाप नहीं है उन पर आदमी के हस्ताक्षर नहीं है उन पर वह वाणी परमात्मा की क्योंकि जो गाने वाले थे वो तो इतने झुक गए थे कि मिट गए थे थे ही नहीं बांस की पोंगरी हो गए थे फिर जो स्वर उठे बांस की पोंगरी से जिसने उस बांस की पोंगरी को बांसुरी बना दिया जिन अदृश्य ओठों से वे स्वर उठे वे परमात्मा के एक तो गीत है तुम जिसे तुम गाते हो तुम्हारा गीत तुमसे बड़ा नहीं होता तुम्हारा गीत तुमसे छोटा होता है बहुत छोटा होता है और तुम्हारा गीत अक्सर झूठ होता है तुम ही झूठ हो तुम्हारे भीतर आंसू भरे रहते हैं और बाहर तुम गीत गाते रहते हो तुम्हारे भीतर रोना चलता रहता और ओंठों पर मुस्कुराहट चलती रहती मजबूरी है जीवन से ऐसा समझौता करना पड़ता है रोते रास्तों से गुजरोगे नाह कि दया के पात्र हो जाओगे तो सच समर्खे अपने रोने को भीतर छिपा के अपनी छाती में ढांक के मुंह पर झूठी मुस्कुराहटें फैला के निकल पड़ते जिनके जीवन में प्रेम बिल्कुल नहीं है वो प्रेम का गीत गा के अपने को समझा लेते सांवना कर लेते जिनके जीवन में संगीत बिल्कुल नहीं है वो बाहर की विनाओं के तार छेड़ छेड़ के सोचते हैं कि संगीत मिल गया मनुष्य तो जो भी करेगा मनुष्य से छोटा होगा और चूंकि मनुष्य झूठ हो गया है मनुष्य के होने का ढंग ही झूठ है पाखंड बाहर कुछ भीतर कुछ और बचपन से ही यह कथा शुरू हो जाती हम बच्चों को भी समझाने लगते हैं कि बाहर से कुछ भीतर से कुछ हम बच्चों से कहते हैं घर में मेहमान आते अभी शोरगुल मत करना अब अगर उनके भीतर शोरगुल हो रहा हो तब तो झूठ होना शुरू हुआ मेहमान हैं तो वह दबा के बैठे रहेंगे ऊपर से कुछ दिखाते रहेंगे भीतर कुछ मैं घर में मेहमान था वो मुझे लेके पास के सरोवर पर गए सांझ के समय सरोवर सुंदर था वे उतर के कुछ खरीदने गए उनका छोटा बच्चा और मैं दोनों गाड़ी में बैठे रहे ठंडी ठंडी हवा छोटा बच्चा उसको झपकी आ गई वो गिर पड़ा गिरा तो उसके सिर में चोट भी लग गई गाड़ी के स्टीरिंग व्हील से उसे उठा के मैंने बिठा दिया मुझे लगे लग कि वो रोना चाहता मगर रोता नहीं अब वो खुद ही नहीं रोना चाहता तो मैं भी क्या करूं मैं इनका बैठा रहे वो बैठा रहा आधा घंटे बाद उसके पिता लौटे उनके हाथ ही से रोने लगा मैंने कहा देखा अब बेईमानी की बात आधा घंटे पहले तू गिरा था उसने कहा गिरा तो आधा घंटा पहले था मगर आपकी तरफ देखा ऐसा लगा कोई सार नहीं रोने से मैंने पूछा अब तो जो दर्द हो रहा है उसने कहा अब दर्द नहीं हो रहा तो फिर क्यों रो रहा है तू मगर अब रोने में ठीक मालूम पड़ता है क्योंकि पिता आ गए अब ये बच्चा झूठ होने लगा जब रोना चाहेगा तब रोएगा नहीं जब रोने की कोई जरूरत नहीं होगी तब रोएगा द्वंद्व शुरू हुआ पाखंड शुरू हुआ हम लोगों से कहते हैं ईमानदारी से परमात्मा पर विश्वास करो अभी झूठ की बात है अगर ईमानदारी शब्द का प्रयोग करते हो तो विश्वास किया नहीं जा सकता क्योंकि जिसका पता नहीं उस पर कैसे विश्वास करें और हम कहते ईमानदारी से परमात्मा पर विश्वास करो इस्लाम तो ईमान शब्द का अर्थ ही धर्म करता है ईमानदारी से विश्वास करो ईमान लाओ अब झूठ की बात हो रही परमात्मा का पता नहीं है और ईमान ले आए तो यह बेईमानी हो गई यह बेईमानी शुरू से हो गई जब परमात्मा का पता होगा तब ईमान आएगा वो ईमानदारी होगी जब अनुभव होगा तब भरोसा होगा उस भरोसे का नाम श्रद्धा है ये तो श्रद्धा जिसे हम कहते हैं झूठी, ये है, नकली सिक्का है है नहीं मूल से भी बेईमानी का विचार है मूल से ही झूठ है और जहां मूल में झूठ हो जाए वहां सारे पत्ते झूठ ना हो जाए तो क्या हो हमारी जड़ें झूठ पर खड़ी हम लोगों को कुछ सिखा रहे हैं जिससे वे अपने आसपास एक तरह का रूप बना रखते हैं एक मुखोटा भीतर की हमें पहचान ही नहीं हो पाती फिर फिर हम बाहरी ही बाहर जीने लगते फिर हम रोते हैं तो भी छिछिला आंसू शायद आंख से ही आते हैं हृदय से नहीं आते हंसते हैं तो भी छिछला ओंठ पर ही फैली होती है हंसी लिपस्टिक के रंग की तरह अब देखते हो लिपस्टिक का रंग ऊठ सुर्ख हो यह समझ में आता है ओठों में जीवन हो लाली हो ये समझ में आता है लेकिन लिपस्टिक पोत कर चल रहे हो किसको धोखा दे रहे हो शर्म भी नहीं उठती संकोच भी नहीं होता ओठ लाल होते ठीक बात थी होने चाहिए ऊठ स्वस्थ हों, जीवंत हों, उनमें खून बहता हो रसधार बहती हो ठीक है समझ में आने वाली बात है लेकिन रंग ऊपर से पोत कर चले हो मगर यह हमारे पूरी जिंदगी का ढंग है लिपस्टिक में हमारे आदमी की पूरी कथा छिपी वो उसकी पूरी कहानी वही उसकी व्यथा भी है क्योंकि झूठ सब झूठ है सब दिखावा है जब तुम किसी से कहते हो मैं प्रेम करता हूं तब भी तुम शायद कह ही रहे हो तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं शायद तुमने सोचा भी नहीं एक कहने की आदत हो गई तो आदमी तो गीत भी गाएगा तो झूठ होंगे एक ऐसा भी गीत है जो आदमी नहीं गाता आदमी से गाया जाता है उसी गीत का नाम धर्म है एक ऐसा भी नृत्य है जो आदमी नहीं नाचता आदमी के द्वारा नाचा जाता है उसी नृत्य को अपौर कहा है जैसे वेद के वचन अपौर हैं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं मीरा का नृत्य भी अपौर से है यद्यपि किसी ने यह बात इसके पहले कही नहीं क्योंकि कौन मीरा को स्त्री को इतना गौरव थे उसका नृत्य भी अपौर उतना ही अपौर जितने वेद के वचन जितनी कुरान की आयतें अपौरसे का अर्थ इतना ही होता है कि अब अहंकार नहीं है अब मैं नहीं हूं अब गाए तो वही गाये नाचे तो वही नाचे बैठे तो वही बैठे उठे तो वही बैठे सब उसका है मैं सब तरफ से झुक गया हूं उसका हो गया हूं मंदिल गगन मगन हुई गाऊ और एक मगनता आती एक मस्ती आती है, एक नशा छा जाता है एक नशा जो फिर कभी उतरता नहीं एक नशा जो अंगूरों का नहीं आत्मा का है एक नशा जो बाहर से भीतर नहीं ले जाना पड़ता भीतर से बाहर की तरफ आता है बाहर से शराब मत पियो लेकिन एक ऐसी शराब है जो भीतर से बाहर की तरफ बहती उसे जरूर पियो उसके संबंध में तो शराबी हो ही जाना चाहिए सच तो यह है कि बाहर की शराब भी आदमी इसीलिए पीता है क्योंकि भीतर की शराब की तलाश क्या तुम्हें यह पता है कि शराब की सबसे पहले खोज साधुओं ने की सबसे पहले शराब ढाली गई ईसाई आश्रमों में अब भी ढाली जाती जैसे चाय को बौद्धों ने खोजा बौद्ध भिक्षुओं ने वैसे शराब को ईसाई भिक्षुओं ने खोजा यह आश्चर्य की बात है कि ईसाई भिक्षुओं ने पहाड़ों में बसे अपने आश्रमों में शराब की सबसे पहले खोज की सबसे पुरानी शराब सबसे कीमती शराब आज भी ईसाई आश्रमों से उपलब्ध होती है सैकड़ों वर्ष पुरानी शराब उनके तलघरों में रखी कैसे खोजा साधुओं ने शराब को क्यों खोजा शराब के प्रति इतना आकर्षण क्यों है सारी दुनिया में शराब किसी कमी की पूर्ति करती है क्षण भर को ही सही मगर कुछ झलक देती झलक झूठी प्रवंचना है भ्रांति मगर फिर भी झलक जिसकी है उसके संबंध में हमारी कोई एक आंतरिक आकांक्षा है हम सब मस्त होकर जीना चाहते हैं यह हमारी अंतम तम अभिपसा है कि हम मस्त होकर जिए हमारे जीवन में मस्ती का स्वर हो नाद हो कहां से पाए मस्ती दो ही तरह मिल सकती है या तो बाहर के नशे जो थोड़ी देर के लिए मस्त कर देंगे और फिर कल सुबह सिर दर्द भी छोड़ जाएंगे शरीर को भी तोड़ जाएंगे रुगण भी कर जाएंगे बड़ी कीमत और मस्ती भी कुछ बहुत गहरी मस्ती नहीं सिर्फ बेहोशी है मस्ती नहीं है मस्ती का धोखा है एक भीतर की मस्ती है जिसमें बेहोशी नहीं होती होश होता है जब भीतर की शराब तुम्हारे जीवन में बहनी शुरू हो जाती तो तुम मस्त होते हो और जैसे जैसे मस्ती बढ़ती वैसे वैसे होश बढ़ता है अगर बेहोशी बढ़े तो कहीं कुछ भूल हो गई होश बढ़ना चाहिए क्योंकि बुद्धत्व तो होश से ही उपलब्ध होगा मस्ती भी बढ़ेगी नृत्य भी बढ़ेगा गीत भी उठेंगे शांति भी बढ़ेगी जागरूकता भी बढ़ेगी प्रेम भी बढ़ेगा ध्यान भी बढ़ेगा प्रेम और ध्यान जब सांस सां बढ़ते हैं अर्थात मस्ती और होश सांस सांथ बढ़ते हैं तब समझना कि ठीक दिशा में चल पड़े तब तुम्हारा दिशा सूचक यंत्र ठीक ठीक तरफ इशारा कर रहा है अब आगे बढ़े चलो यही द्वार है मंदिर गगन मगन हुई गांव दृढ़ डोरी पोढ़ी कर लाव इतुत कतों नहीं धाओ मन तो यहां वहां दौड़ता है अब डोरी बांध लो मन को बांध लो दृढ़ करके बांध लो उसी परमात्मा के साथ फेरे डाल लो इसे यहां वहां ना भागने दो दृढ़ कर डोरी पोढ़ी कर लाओ कहीं भी भाग जाए पकड़ के ले आओ समझा बुझा के वापस ले आओ फिर स्मरण करो प्रभु का फिर झुको फिर याद जगाओ ऐसे जगाते जगाते जगाते एक दिन रस का झरना फूट पड़ता है खोदते खोदते खोदते जैसे एक दिन जल स्रोत मिल जाते हैं जमीन में ऐसे ही जगाते जगाते अपने भीतर रस स्रोत मिल जाते इतुत कतु नहीं धाओ, अभी तो मन बहुत भागता इधर भागता उधर भागता है फिर बिल्कुल नहीं भागता फिर तो मस्त होकर बैठ रहता है, फिर तो पी लिया कि फिर कहां जाना है किस लिए जाना है जिसकी तलाश थी घर में ही मिल गया जिस संपदा को खोजने सारी दिशाओं में दौड़ते थे वो अपने भीतर ही पा ली नहीं तो मन दौड़ता ही रहता है मन न मालूम कितनी तरकीबें करता रहता है, मन कहता है ये भी पालो वह भी पालो यहां भी हो आओ वहां भी हो आ विकल्प पर विकल्प खड़े करता है अभी सबाब है कर लू खताएं जी भर के फिर इस मकाम पे उम्र रवा मिले ना मिले मन कहता है अभी तो कर लो ये भी कर लो वो भी कर लो फिर क्या पता उम्र का कल बचो ना बचो ये जवानी रहे ना रहे तुम जरा देखते हो मन का तर्क और जो मन के बाहर गए हैं उनका तर्क एक ही आधार पर खड़ा है बुद्ध कहते हैं जागो क्योंकि जिंदगी चली जाएगी हाथ से इस जिंदगी में ज्यादा समय मत गमाओ यह रेत का घर है इसमें अपने को ज्यादा व्यस्त मत करो असली घर बनाना है तो समय खराब मत करो ये जिंदगी तो जा रही ये तो गई ये तो देखते देखते चली जाएगी ये तो सपना है मन भी यही कहता है कि जिंदगी जा रही इसके पहले निकल जाए भोग लो देखते हो दोनों का तर्क एक है मन भी यही कहता है कि जिंदगी दो दिन की है चार दिन की है ज्यादा से ज्यादा भोग लो क्या पता फिर मौका मिले ना मिले अभी सबाब है कर लू खताएं जी भर के लोग चलो इसको खता ही कहते हैं बोरा ही कहते हैं पाप ही कहते हैं कहने दो अभी सबाब है अभी जवानी है कर लू खताएं जी भर के फिर इस मकाम पे उम्र रवान मिले ना मिले फिर ये मकाम दोबारा आए कि ना आए फिर उम्र मिले ना मिले, ना मिले बचे ना बचे तर्क का आधार एक ही है इसी तर्क के आधार पर चारवा कहता है भोग लो इसी तर्क के आधार पर बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट कहते हैं जागलो तर्क दुधारी तलवार है तर्क से बड़े सावधान होकर चलना और मन बड़ा कारीगर है मन बड़ा कुशल है तर्क तो ऐसा देता है जो बुद्धों का है लेकिन नतीजा ऐसा पकड़ा देता है जो बुद्धुओं का है तर्क बिल्कुल साफ सुथरा नतीजा बिल्कुल गलत सत्यमृत पी जीव मिलाओ एक ही चीज इस जगत में सत्य भी देगी सामर्थ्य भी देगी प्रेम से भी भर देगी और वो है परमात्मा के साथ प्रेम की डोरी दृढ़ हो जाए परमात्मा से मिलन हो जाए नैन दर्श रस आन पिलाओ और जब उसकी आंखों से तुम्हारी आंखों में रस उतरने लगे जब उसकी आंखें और तुम्हारी आंखें एक भाव भंगिमा में लीन हो जाएं, एकात्म सध जाए जब तुम उससे जरा भी भिन्न अपने का अनुभव ना करो तब तुमने शराब पी तू तो जाहिद मुझे कहता है कि तोबा कर ले क्या कहूंगा जो कहेगा कोई पीना होगा तू तो कहता कसम खा लेना पीने की लेकिन एक वक्त आएगा जब परमात्मा कहता पियो तू तो जाहिद मुझे कहता है कि तोबा कर ले क्या कहूंगा जो कहेगा कोई पीना होगा अपने हाथों से दिया यार ने मीरा मुझको एक घड़ी आती जब परम प्यारा अपने ही हाथ से प्याली भर के देता है अपने हाथों से दिया यार ने मीना मुझको रुखसत ए तोबा रुखसत ए तोबा कि लाजिम हुआ पीना मुझको उस दिन मुझे सारी कस्में छोड़ देनी पड़ी सारे व्रत नियम छोड़ देने पड़े जब उस प्यारे ने ही हाथ से भर के दी प्याली तो इंकार तो नहीं किया जा सकता इसलिए जो व्यक्ति सच में पहुंच गया है अगर फिर भी उदास दिखता हो तो समझना कि पहुंचा नहीं अभी प्यारे ने प्याली भरग दी नहीं किसी के नैन बोले भी अबोले भी भ्रुकुटी में बंक चितवन धनुष भी है तीर भी है तरल आंसू तरल मोती हृदय की पीर भी है किसी के नैन चंचल और बोले भी उड़प उस पार मन की था छूने को तरे हैं कि वे इस पार उमड़े ज्वार में डूबे भरे किसी के नैन डोले भी अडोले भी कभी इन लोचनों से वे नैन मिलजुल गए कभी ये अश्रु के आंसुओं में घुल गए तुला पर नेह की तौले अतौले भी किसी के नैन बोले भी अबोले भी जब उन परम आंखों से मिलन होता है तो वे बोलती भी नहीं और बोलती भी है किसी के नैन बोले भी और बोले भी तरल आंसू तरल मोती हृदय की पीर भी है किसी के नैन चंचल और बोले भी परमात्मा विरोधाभासी है वो समस्त विरोधों का संगम है वहां स्त्री पुरुष एक हो जाते हैं। इसलिए हमने अर्ध नारीश्वर की प्रतिमा बनाई आधा पुरुष आधा नारी वहां रात और दिन एक हो जाते इसलिए हमने संध्या काल को प्रार्थना का काल चुना है क्योंकि संध्या में रात और दिन एक हो जाते ब्रह्म शब्द को हमने नपुंसक लिंग में रखा है न पुरुष न स्त्री क्योंकि वहां सारे द्वंद्व खो जाते सारा द्वैत खो जाता है कि वे इस पार उमड़े ज्वार में डूबे भरे किसी के नैन डोले भी अडोले भी कभी इन लोचनों से वे नैन मिलजुल गए कभी ये अश्रु उनके आंसुओं में घुल गए तुला पर नेह की तौले अतौले भी परमात्मा को पा भी लिया जाता है और पा के ये भी पाया जाता है कि बहुत पाने को शेष रह गया उसे जितना पाओ उतना ही पाने को शेष रहता मालूम होता है हम पूर्ण से पूर्ण को भी निकालने तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता उपनिषद कहते तुला पर नेह की तौले अतौले भी किसी के नैन बोले भी अबोले भी लेकिन वे दो आंखें इस अस्तित्व की आंखें जब तुम्हारी आंखों से मिल जाती तो मस्ती छाती नैन दरस रसियान पिलाओ तो रस मग्न हो जाते तुम बाढ़ आती रस की माती रहू सबे बिसराओ फिर तो सब भूल जाता है फिर भूलना नहीं पड़ता फिर तो एक मदमस्ती एक मथवालापन माती रहू सबे बिसराओ आदि अंत ते वह सुख पाओ फिर मिले वह सुख जो पहले भी था और अंत में भी है जो स्रोत है और गंतव्य भी जो मूल है और अंत भी जो उद्गम भी है हमारा जहां से हम आए हैं हमारा घर और जो हमारी आखिरी मंजिल भी आदि अंतते ते बहुत सुख पाओ सन्मुख होए पाछे नहीं आओ इतना ही ख्याल रखना कि घबरा मत जाना डर मत जाना एक बार वे आंखें तुम्हारी आंखों में झांकें तो घबरा के लौट मत पड़ना ध्यान की घड़ी से बहुत लोग घबरा के लौट जाते प्रेम की आखिरी घड़ी से बहुत लोग घबरा के लौट आते क्योंकि लगता है मैं गया मैं गया कि अब मैं गया कि यह तो मृत्यु हुई कि अब बचना संभव नहीं कि अब तो मैं डूबा घबरा के लौट मत आना ठीक कहते हैं जगजीवन सन्मुखोए पाछे नहीं आओ हिम्मत रखना पीछे कदम मत रखना एक भी उसके सामने पड़ गए तो और करीब जाना है जुग जुग बांधव एहे दांव यही तो जिंदगी जिंदगी से दांव लगाने की प्रतीक्षा की थी अब मौका आ गया अब लौट मत आना यही दांव अपने को पूरा दांव पर लगा देना जरा भी बचाना मत इंच भर बचाया कि चूक गए क्योंकि इंच भर बचाया तो उतनी तुमने खबर दे दी कि श्रद्धा कम है और पूर्ण श्रद्धा हो तो ही पूर्ण तुम्हारा मेहमान बनेगा जरा सी भी श्रद्धा अपूर्ण हुई तो चूक हो जाएगी इंच भर की भी दूरी रह गई परमात्मा और तुम में तो चूक हो जाएगी फिर इंच भर की दूरी कोसों की दूरी हो सकती है अनंत कोसों की दूरी हो सकती है जब एक बार सन्मुख पर जाओ तो लौटना मत ये बहुत प्यारे शिष्यों से कहे हुए वचन हैं जो पहुंच रहे हैं करीब जब सदगुरु ऐसे वचन बोलता है तो अकारण नहीं बोलता है हर किसी से नहीं बोलता है ये बातें हर किसी से कहने की नहीं ये बाजार में नहीं कही जाती ये भीड़भाड़ में नहीं कही जाती ये उन से कही जाती हैं जो पहुंच रहे सन्मुखोए पाछनियाओ जुग जुग बांधव एह बाद एक उम्र के मैखाने में आए हैं रियाज आप बैठे हैं बचाए हुए दामन कैसा इतनी मुश्किल से तो आए मधुशाला में अब दामन बचाए बैठे हो अब तो छोड़ो सब फिक्रें पीऊ उठो नाच उठो कितने जन्मों से इसकी प्रतीक्षा की थी अब लौट मत आना कदम पीछे मत ले लेना क्योंकि ध्यान रखना आखिरी समय तक भी कदम पीछे लिया जा सकता है जब तक तुम तो मिट ही नहीं गए हो तब तक कदम पीछे लिया जा सकता है जुग जुग बांधो यह दांव जग जीवन सखी बना बनाओ यह मौका बन गया यह अवसर आ गया जुग जुग दांव की प्रतीक्षा की थी अब दांव की घड़ी आ गई जग जीवन सखी बना बनाओ अब ये मौका चूक मत जाना या अवसर खो मत देना अब मैं काहुक नहीं डराऊं अब तो सोच लेना आप मैं किसी चीज से नहीं डरता मौत हो तो मौत सही परमात्मा के चरणों में मरना परमात्मा के बिना जीने से लाख गुना बहुमूल्य है उसके चरणों में मिट जाना बचने से बहुत बेहतर है जीसस ने कहा है याद करो कि जो अपने को बचाएगा मिट जाएगा और जो मिटने को राजी है बच गया कबीर ने कहा है यह कुछ अजीब यात्रा है यहां जो बचते हैं डूब जाते हैं जो डूब जाते हैं बच जाते हैं पूछिए मैं से लुत्फे शराब यह मजा पाकवाज क्या जाने? इस संबंध में लेकिन हर किसी की सलाह लेने मत चले जाने संबंध उनकी ही सलाह लेना जो मिट गए हो जो डूब गए हो पूछिए मैं कसों से लुत्फे शराब अगर इस शराब का लुत्फ इसका रस पूछना हो तो पियकड़ों से पूछना ये मजा पाकवाज क्या जाने जिन्होंने कभी पी नहीं उनसे मत पूछना और मजा ऐसा है कि जिन्होंने कभी नहीं पी वे सलाहें देते रहते जिनको परमात्मा का कुछ पता नहीं वो सलाहें देते रहते दो दिन पहले एक महिला ने मुझे आके कहा कि मैं क्या करूं आपने जो ध्यान की विधि दी है उससे परम आनंद हो रहा है लेकिन मेरा डॉक्टर कहता है यह विधि बंद कर दो नहीं तो पागल हो जाओगी अब मैं क्या करूं मैंने उससे कहा डॉक्टर से जाके पूछना उसने कभी ध्यान किया है? उसने या उसके बाप दादों किसी ने कभी ध्यान किया बाप दादों ने किया होता तो यह पैदा नहीं हो सकते थे ध्यान किया है ध्यान किया हो तो सलाह देनी चाहिए डॉक्टर को क्या पता ध्यान का और तेरा अपना अनुभव कह रहा है कि तू मस्त हो रही वो कहती वही मस्ती की वजह से तो मेरे पति को शक हो रहा है कि मैं पागल हो रही हूं इसलिए तो डॉक्टर के पास ले गए कि तू डॉक्टर के पास चल वो कहते तू अकेली बैठी बैठी मुस्कुराती है, बात ठीक नहीं और महिला कहने लगी कि मैं अकेले बैठ के ऐसे मस्त हो जाती हूँ कि सबके सामने मुस्कुराऊं तो लोग पागल समझेंगे सो अकेले में मुस्कुराती हूँ क्योंकि सबके सामने मुस्कुराना लोग कहेंगे पता नहीं क्यों क्या कारण क्यों मुस्कुरा रही तुम्हें तो एकांत में हो मेरे पति जांच पड़ताल करते रहते हैं खिड़कियों से झांकते उधर से मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हूँ कि जिस सबके सामने नहीं करती क्योंकि झंझट खड़ी होगी एकांत में जो मुझे करने जैसा होता है तो पति को शक होता है कि तू अकेले में मुस्कुराती है कभी रोती है कभी झरझर तेरे आंसू गिरते हैं और एक दिन उन्होंने मुझे अकेले में आपसे बातें करते पकड़ लिया आपकी तस्वीर रखे दो दो बातें हो रही थी बस फिर तो पक्का हो गया कि तेरा दिमाग खराब हो गया उन्होंने कहा अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास चर् अब मैं मस्त हो रही हूं जिंदगी में पहली दफे मुझे मजा आ रहा है डॉक्टर कहता ध्यान बंद कर दो नहीं तो पागल हो जाओ डॉक्टर को क्या पता ध्यान का और डॉक्टर को क्या पता कि ऐसे भी पागलपन है जो बुद्धिमानियों से लाख गुना बेहतर है ऐसे भी पागलपन है जो सौभाग्यशालियों को ही मिलते रामकृष्ण भी पागल थे और मीरा भी पागल थी और बुद्ध भी पागल थे तुम जानते हो बुद्धू शब्द कैसे पैदा हुआ बुद्ध की वजह से पैदा हुआ जब बुद्ध सारा महल धन दौलत पत्नी परिवार छोड़कर चले गए तो लोगों ने कहा कि ये देखो बुद्ध फिर जब भी कोई ऐसा करने लगा तो उन्होंने कहा तुम भी हो गए बुद्ध हो संभालो अकल में आओ बुद्ध एकांत बैठ के शांत बैठ के बोध गया ध्यान को उपलब्ध हो गए समाधि को उपलब्ध हो गए तो जहां भी कोई आदमी चुपचाप बैठ जाए झाड़ के नीचे आंख बंद कर उनका चले बुद्ध शब्द पैदा हुआ इसलिए बुद्ध की निंदा में चिकित्सकों का चलता तो उन्होंने बुद्ध को भी ठीक कर लिया होता अच्छा हुआ चिकित्सकों से बच गए और ऐसा नहीं था कि चिकित्सक नहीं पहुंचे पहुंचे जहां बुद्ध गए वहीं झट थी शुरू शुरू में तो बहुत झंझट थी क्योंकि बुद्ध बड़े परिवार से आते थे सारे देश में उनके पिता का नाम था और सारे देश में खबर पहुंच गई कि बेटा भाग गया है राज्य को छोड़ दिया था उन्होंने अपने ताकि पिता परेशान न तो भेजेंगे खुद आएंगे खींचतान मचेगी पत्नी आकर रोएगी कुछ उपद्रव होगा हो राज्य छोड़ दिया दूसरे राज्य में चले गए थे लेकिन दूसरे राजा को जब खबर मिली तो वो बचपन का साथ था बुद्ध के पिता का सांसा पढ़े थे धनुर्विद्या सांस सीखी थी उसने सोचा कि हो गया होगा बेटा है नाराज हो गया हो कुछ बात हो गई होगी और मैं जानता हूं सुद्दोधन को क्रोधी आदमी है कुछ कह दिया होगा तो वो आया उसने बुद्ध को कहा तू फिक्र मत कर अगर पिता से नहीं बनती कोई चिंता की बात नहीं मुझे अपना पिता मान ये भी राज्य तेरा है तू महल चल ये राज तेरे राज्य से बड़ा है मेरी एक ही बेटी उससे तेरा विवाह करवा देता हूं तू इसका मालिक हो जा भागने की क्या जरूरत है छोड़ने की क्या जरूरत बुद्ध उसको लाख समझाए कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं पिता से झगड़ के नहीं आया हूं लेकिन लोग कैसे माने झगड़ के ही लोग भागते हैं किसी क्रोध में ही लोग भागते हैं उस राजा ने कहा मुझे बात समझ में नहीं आती अगर क्रोध भी नहीं है झगड़ा भी नहीं हुआ पत्नी से झगड़ा हुआ है क्या बात क्या है? बुद्ध का बात कुछ नहीं है यही वहां कुछ बात थी नहीं इसलिए चला आया छोड़ के वहां कुछ सार नहीं था बात की तलाश में निकला कि जिंदगी में कुछ बात हो जाए ऐसे खाली खाली ना चला जाऊं उस राजन का मेरी समझ में नहीं आती तुम पागल तो नहीं हो सारी दुनिया धन की तलाश कर रही तुम धन छोड़ आ गए मैं अपने चिकित्सक को भेज दूंगा वो तुम्हारी जांच पड़ताल कर लेगा कुछ अड़चन हो कुछ कठिनाई बुद्ध को वहां से भागना पड़ा कि यह झंझट आई कुछ नई बात नहीं लेकिन जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया वो भी सलाह देने लगते अब ठीक है अगर कोई बीमारी हो तो चिकित्सक की सलाह लेना लेकिन अगर जूते में पैबंद लगवाना हो तो तो तुम डॉक्टर के पास नहीं जाते चम्हार के पास जाते हो वो भी शेषज्ञ और अगर कपड़े फट गए हो और कपड़े सिलवाने हों तो दर्जी के पास जाते हो एक भिखारी पश्चिम के बहुत बड़े धनपति कुबेर रथ चाइल्ड के घर भीख मांगने आया पांच बजे सुबह हिंदुस्तान हो तो चल भी जाए ब्रह्महूर समझते लोग पांच बजे सुबह पश्चिम में पांच बजे सुबह कोई किसी के घर आके दरवाजा खटखटाया उसने बड़ा शोरगुल मचाया भीख मंगे ने रथ चाइल्ड उठा उसने पूछा भाई ये भी कोई वक्त है भीख मांगने का उस भिकारी ने क्या कहा पता है उसने कहा मैं भीख मांगने आया हूं सलाह मांगने नहीं और तुम मुझे सलाह क्या दोगे किसी को अगर धन कमाने की सलाह लेनी हो तो तुमसे सलाह लेनी चाहिए और किसी को अगर भीख मांगने की सलाह लेनी हो तो मुझसे लेनी चाहिए जिंदगी हो गई बापदानों से यह काम चल रहा है यह हमारा पुस्तनी धंधा है पांच बजे आओ तो जरूर भीख मिलती क्योंकि आदमी इतना परेशान हो जाता है कि कुछ ना कुछ दे के जल्दी टालता है तुम हमें मत सिखाओ हम अपनी कला हम जानते भीखमंगा भी कह सकता है दुनिया के करोड़पति से कि तुम मुझे सलाह दो क्योंकि ये मेरा अनुभव है डॉक्टर से पूछ तो लेना कि तुम्हें कुछ अनुभव है ध्यान का तुमने कभी इस पागलपन का थोड़ा स्वाद लिया है अगर लिया हो तो तुम्हें कुछ अधिकार है सलाह देने का जग जीवन सखी बना बनाओ हो जग जीवन कहते हैं बनाओ बन गया है या अवसर आ गया मस्त होने का मौका छोड़ो मत कितनी बार तो सौदा बनते बनते बिगड़ गया है बाजार मोहब्बत में कमी करती है तकदीर बन बन के बिगड़ जाता है सौदा मेरे दिल का मगर अब इस बार बनाओ बन गया छोड़ो मत गुरु भी मिल गया सत्संग भी मिल गया ध्यान की अभीपसा भी तुम्हारे भीतर है प्रेम की आकांक्षा भी जगी है परमात्मा को पाने की धीमे धीमे एक लहर मन में उठ रही प्यास जग रही जग जीवन सखी बना बनाओ अब तो सब भय छोड़ दो अब तो डुबकी मार जाओ डूबो तो तरो तीर्थ व्रत की तजद आशा और व्यर्थ की बातों में मत पड़ना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 चारों तरफ चमत्कारी चमत्कार घट रहे हैं सारा अस्तित्व चमत्कारों का जमघट लेकिन ठीक जगह बैठ जाओ तो दिखाई पड़े ठीक परिप्रेक्ष चाहिए ठीक ऊंचाई चाहिए गगन मंडल चढ़ देख तमाशा और जो लोग तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिद में उलझ जाते हैं वो गगन मंडल तक नहीं पहुंच पाते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 काहे भरमत फिर है उदासा फिर तुम्हारे जीवन में उदासी ना रहेगी बड़ा अद्भुत वचन है कहते हैं बाहर से निराश हो जाओ तो तुम्हारे जीवन से उदासी चली जाए उल्टी बात कहते मालूम पड़ते हैं एक ही वचन में कहते हैं कहा निराश बास करी रहिए, है काहेक भरमत फिर है उदासा वहां सब तरह से निराश होकर बैठ जाओ भीतर और सब उदासी मिट जाएगी बड़ा विरोधाभाषी वचन है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 जैसे कोई सूरज की तरफ देखे आंख झपक जाए वह तो परम प्रकाश है तो बहुत बार ऐसा होगा सखी बांसुरी बजाय कहां ओ प्यारो सुनाई पड़ेगी बांसुरी ये रही ये रही हाथ में आते आते छूट जाएगी स्वर सुना था बिल्कुल पास आके नाच गया था और फिर दूर निकल गया सखी बांसुरी बजाए कहां ओ प्यारो घर की गैल विसर्गई मोहते अंगना वस्त्र समहारो ये क्या हुआ ये कौन मुझे बांसुरी सुना गया ये कौन मेरा घूंगट उठा गया यह किसने मेरे पैरों में घुंघर बांध ये कौन मुझे एक नए जीवन का दर्शन दे गया एक नई पुलक एक नया उत्साह एक नया रस एक नया अर्थ ये कौन और कहां गया सखी बांसुरी बजाए कहां गये प्यारो जब परमात्मा की पहली बार छवि दिखाई पड़ती तो जीवन का असली आनंद भी शुरू होता है और असली पीड़ा भी उसके पहले तो आनंद भी नकली था और पीड़ा भी नकली थी सभी कुछ नकली था तुम हंसते थे तो नकली था रोए थे तो नकली था तुम्हारे फूल भी झूठे थे तुम्हारे कांटे भी झूठे थे परमात्मा को देखने के साथ आनंद भी असली होता और पीड़ा भी होती असली भक्ति जानता उस पीड़ा को क्योंकि जैसे ही झलक मिलती आनंद से भर जाता और जैसी झलक खो जाती गहन अंधकार हो जाता है ऐसा जैसा कभी नहीं था घर की गैल विसर गई मोते ये क्या हो गया जिसको मैंने अब तक अपना घर समझा था उसकी गैल बिसर गई अंगना वस्त्र संभालो याद ही नहीं रही कि वस्त्रों को संभालू वस्त्र ढल गए नीचे घर का रास्ता भूल गया घर ही भूल गया जिसको अब तक घर समझाता अपना अपना परिचय भूल गया मैं कौन हूं यही बात खत्म हो गई ये क्या हो गया ये कौन बांसुरी बजा गया ये कौन सा नया स्वर सुना कि सब पुराने स्वर फीके पड़ गए व्यर्थ हो गए और फिर ये नया स्वर कहां खो गया है वो आए भी तो बगूले की तरह आए गए चिराग बन के जले जिनके इंतजार में हो आई हवा गई हवा एक झोंका आया आई सुगंध आकाश की और चला गया अब मन कभी ना लगेगा संसार में संसार तो व्यर्थ हो गया अब संसार में शोरगुल ही सोरगुल दिखाई पड़ेगा जिसने उसकी बांसुरी सुन ली एक बार भी सुन ली एक स्वर भी कान में पड़ गया उसके लिए सब संगीत सोरगुल हो गए घर की गैल विसर गई मोहते अंगना वस्त्र संभालो आईने में देखो अपनी सूरत नजरों में झिझक जवां में लुकमत लुकनत पिंदार में बेखुदी की हालत कहते हैं इसी को क्या मोहब्बत चितवन के झुकाव में इशारा आंखों में है आज दिल तुम्हारा खामोशी में गुफ्तगु की सिद्दत कहते हैं इसी को क्या मोहब्बत मतवाली नसीली अखड़ियों से आंखों की हसीन खिड़कियों से फिर झांक रही है एक हकीकत कहते हैं इसी को क्या मोहब्बत सीने में एक आंख सी लगी है एक हूकसी दिल में उठ रही है एक दर्द है और उसमें लज्जत कहते हैं इसी को क्या मोहब्बत ऊंटों पे घुटी घुटी सी आहें बहकी बहकी हुई निगाहें खोई खोई हुई तबीयत कहते हैं इसी को क्या मोहब्बत सखी बांसुरी बजाय कहां गये प्यारो घर की गैल विसर गई मोहते अंगन वस्त्र संहारो चलत पांव डगमत धरनी पर जैसे चलत पतवारो ये क्या हो गया मुझे ये मैं डगमगाने लगी ये रास्ते पे मेरे पैर ऐसे पड़ने लगे जैसे सराबी के पैर घर की सुदक हो गई वस्त्रों का होश ना रहा अपने ही पैर संभाले नहीं पड़ते हैं ये मुझे क्या हो गया रोकती ही रह गई मासूम दूर अंदेशियां उनके लप मेरा जिक्र नातमाम आ ही गया है जहां इसको हविस को ऐतराफे बेकसी तलखी हस्ती के कुरवा वो मुकाम आ ही गया जैसे सागर से सलग जाए मचलती मौजे में कांपते ओंठों पर उनके मेरा नाम आ ही गया एक बार परमात्मा के ओंठों पर तुम्हारा नाम आ जाए जब तुम खूब पुकारोगे खूब पुकारोगे तो वही भी पुकारेगा वही अर्थ सखी बांसुरी बजाया कहां गये प्यारो तुमने तो बहुत पुकारा एक बार परमात्मा तुम्हें जब पुकारता तुम्हारी पुकार जब इस योग्य हो जाती तो परमात्मा पुकारता है। जो तेरे पास से आता है मैं पूछू ही यही क्यों जी कुछ जिक्र हमारा भी वहां होता था जब सुना तुम भी मुझे याद किया करते हो क्या कहूं हद न रही कुछ मेरी हैरानी की तुमने ही थोड़ी परमात्मा को पुकारा है यह आग एक तरफ से लगी नहीं है अगर एक तरफ से लगी हो तो व्यर्थ है दूसरी तरफ भी आग इतनी ही धधक रही परमात्मा भी तुम्हें पुकार रहा है लेकिन तुम जब खूब गहनता से पुकारोगे तो उसकी पुकार तुम्हें सुनाई पड़ेगी और तब तुम यह भी जानोगे वो तुमसे भी पहले से तुम्हें पुकार रहा था जैसे सागर से छलक जाए मचलती मौजे में ंपते ओंठों पर उनके मेरा नाम आ ही गया बस एक बार उसके ऊंठों पर नाम आ जाए तो सुन ली बांसुरी चलत पांव डगमगत धरनी पर जैसे चलत पतवारों घर आंगन मोहिनीक ही न लागे अब ये छोटे छोटे घर और ये छोटे छोटे आंगन और ये छोटी छोटी सीमाएं मुझे अच्छी नहीं लगती घर आंगन मोहिनीक ही नीक न लागे शब्द बान ये मारो ऐसी तुमने चोट की ऐसा वाण मारा है मेरे हृदय पर ऐसी पीड़ा से भर दिया है मेरा हृदय लागी लगन में मगन बाहिसों, लोक लाज कुल कानी बिसारो अब तो उसके सिवाय कोई और याद आती नहीं लागी लगन में मगन बाहिसों, बस उसके ही याद में मगन हो उसकी ही याद में डूबी हूं लोक लाज कुल कानी बिसारो सब मर्यादा गई सब व्यवस्था गई सब अनुशासन गया सब लोक लाच गई लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता गई सूरत दिखाए मोर मन लीनो और एक बार अपनी झलक दिखा के मेरे मन को मोह लिया मैं तो चहू हो नहीं निारो अब तो एक ही चाह भीतर जलती है कि एक क्षण को भी दूर ना होना पड़े छवि एक क्षण को भी हटे ना आंखों से जग जीवन छवि बिसरतना ही तुमसे कहो सुन रहे पुकारो जग जीवन कहते हैं छवि बिसरती नहीं भूलती नहीं अब एक जमाना था कि याद करते थे और याद नहीं आती थी एक वक्त था कि परमात्मा को याद करते थे और याद नहीं आती थी और अब एक वक्त है कि भूलाना चाहो तो भूलती नहीं जब ऐसा वक्त आ जाए परमात्मा को भुलाना भी चाहो न भूल सको तो समझना कि घर आ गया तो समझना कि पहुंच गए मंजिल पर तुमसे कहो सो रहे पुकारो जगजीवन कहते हैं इसलिए पुकार पुकार के तुमसे कह रहा हूं घबराओ मत जैसी तुम्हारी हालत है मेरी हालत भी थी एक दिन कि याद करना चाहता था और याद नहीं आती थी और अब मैं तुमसे कहता हूं अब भुलाना चाहता हूं तो भुला नहीं पाता हूं तुम्हें पुकार पुकार के कहता हूं देूं है छिपाव ना हूं जस्में देखूं अपने पासा ऐसा को शब्द सुनी समझे कोई सुन ले कोई समझ ले इसलिए पुकार रहा हूं तुमसे कहूं सो रहे पुकारो और इसका एक अर्थ और भी हो सकता है तुमसे कहूं सो रहो पुकारो तुम्हारे बहाने मैं उनके लिए भी पुकार के कह रहा हूं जो पीछे आएंगे तुमसे कह रहा हूं ताकि यह पुकार गूंजती रहे तुम तो निमित्त हो तुम जाग जाओ तो ठीक नहीं तो कोई और जागेगा मैं तुमसे बोल रहा हूं लेकिन तुम्हारे बहाने और लाखों लोगों से बोल रहा हूं जो यहां नहीं जो अभी जमीन के अलग अलग कोनों पर कहीं उन तक भी पुकार पहुंच जाएगी और जो कल आएंगे उन तक भी पुकार पहुंच जाएगी तुम बहाने और तुम सौभाग्यशाली भी हो कि तुम निमित्त बने हो इस पुकार के तुम्हारे माध्यम से यह पुकार औरों तक भी पहुंचेगी इसका पुण्य तुम्हारा भी पुण्य है तुम सुन लो तो अच्छा तो तुम भी जाग जाओ तुम ना भी सुने तो भी तुम एक पुण्यकारी में भागीदार हुए ही हो उतना पुण्य तुम्हारा है जग जीवन छवि बिसरत नहीं तुमसे कहो सो रहे पुकारो ताकि पुकार कायम रहे ताकि आवाहन कायम रहे कभी भी कोई भूला भटका खोज पर निकलेगा तो ये रास्ते के दिए उसको रोशनी दें। कभी कोई भूला भटका परमात्मा की याद करेगा तो ये शब्द उसके सहारा बन जाएंगे सुनते हो चलत पांव डगमगत धरनी पर पैर डगमगाते हैं होश खो हो गया है इसी को तो पागलपन कहते हैं इसी को मैंने कहा एक ऐसा पागलपन भी है जो तुम्हारी बुद्धिमानी से हजार गुना कीमती है तुम्हारी बुद्धिमत्ता दो कौड़ी की उस पागलपन के मुकाबले जो मीरा को पकड़ता जगजीवन को पकड़ता बुद्धों को पकड़ता है जिस पागलपन से दूसरे लोग जीवन को नष्ट कर लेते हैं समझदार लोग उसी पागलपन का उपयोग कर लेते हैं मंजिल की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं कोई धन के पीछे पागल है यह पागल जरूर है कोई पद के पीछे पागल है यह पागल जरूर है ऐसे पागलों को तुम्हें देखना हो तो दिल्ली कभी कभी चले गए दिल्ली दर्शनी है देश के सब बड़े से बड़े पागल तुम्हें वहां मिल जाएंगे अगर दुनिया भर के पागलों को पकड़ना हो तो 10-25 जो बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, उन पर घेरा डाल के ताली डाल देना चाहिए सारे पागल पकड़ में आ जाएंगे असल में राजधानियों को पागलखानों में बदल देना चाहिए वहां चिकित्सक बिठा देना चाहिए पद का पागलपन कैसी दौड़ है कुछ भी हो जाए पहुंचना है कुर्सी पर चढ़ना है कौन गिरेगा कौन मिटेगा क्या होगा कोई फिक्र नहीं बस कुर्सी पे पहुंचना और जो पहुंच गया फिर वो कहता है कुर्सी से चिपकना अब कोई कितने ही खींचे अब कुर्सी नहीं छोड़नी अब तो मर जाएंगे तभी अर्थी उठेगी जो कुर्सी पे नहीं पहुंचा है वो दौड़ में लगा है जो पहुंच गया वो पकड़ने की दौड़ में लगा है कहीं छूट ना जाए क्योंकि और लोग चले आ रहे हैं चली आ रही भीड़ चिल्ला थी सिंहासन छोड़ो दूसरे भी उसी दौड़ में पास भी जो खड़े हैं मित्र भी जो मालूम पड़ रहे हैं वो भी इसलिए खड़े हैं कि मौका मिल जाते धक्का देने तुम चारों खाने चित गिरो कुर्सी से वो कुर्सी पे चढ़ जाएं तुम भी जानते हो वो भी जानते राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता राजनीति में सभी शत्रु होते हैं। राजनीति में कोई मित्र हो कैसे सकता है महत्वाकांक्षी से कैसी मित्रता वो तो जब मौका पाएगा पीठ में छुरा भोंक देगा इसलिए राजनीतिक जब एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंके तुम चौंका मत करो ये बिल्कुल नियम के अनुकूल हो रहा है यही होना था यही होना चाहिए राजनीति का यह पूरा का पूरा अर्थ धन का पागल है कोई वो कहता धन इकट्ठा करें इतना इकट्ठा करें कि किसी के पास ना हो फिर मर जाएगा ये पागलपन है सच में पागलपन है मीरा का पागलपन तो महान बुद्धिमत्ता है क्योंकि उसने एक ऐसा पद पाया एक ऐसा न्यारा पद जो किसी से छीनना नहीं पड़ता पहली बात मीरा को मिलता है लेकिन किसी का छिंता नहीं दूसरी बात एक बार मिल जाए तो कोई छीन सकता नहीं महत्वाकांक्षा नहीं है उसमें संघर्ष नहीं है प्रतियोगिता नहीं है स्पर्धा नहीं है और ऐसा धन पाया जो मौत भी नहीं छीन पाएगी देह जल जाएगी चिता पर और धन साथ जाएगा ध्यान ऐसा धन है प्रेम ऐसा पद है ध्यान और प्रेम के इस मिलन का नाम परमात्मा है जहां तुम्हारे भीतर ध्यान और प्रेम का मिलन होता है वहीं परमात्मा प्रकट होता है पागल तो हो जाओगे तुम परमात्मा के साथ भी पैर डगमगाएंगे लेकिन यह पागलपन और है मैं खुदा को पूजता हूं मैं खुदा से रूठता हूं यह वह नाजे बंदगी है जिसे पूछिए खुदा से कभी वह भी जिंदगी थी कि खुदा खजल था मुझसे कभी यह भी जिंदगी है कि खजल हूं मैं खुदा से तू वह जुल्फ साना परवर जिससे खौफ है हवा का मैं वह कांकुले परेशान जो संवर गई हवा से कुछ लोग हैं वो कंघी से संभाले गए बालों की तरह तू वह जुल्फ साना परवर जिससे खौफ है हवा का कंघी से संभाला हुआ बाल हवा से डरता है हवा आएगी बालों को बिखरा देगी तू वह जुल्फ साना परवर जिसे खौफ है हवा का मैं वह काकुले परेशा और मैं हवा में झूलती बालों की वह लठ मैं वह काकुले परेशा जो समर गई हवा से जिसे हवाएं आती हैं तो समार जाती एक ऐसा पांगलपन है राजनीति का धन का यश का जो तुम्हें गिरा जाता है जो तुम्हें दो कौड़ी का कर जाता है जो तुम्हें कीड़े मकोड़ की हैसियत दे जाता है जो तुम्हें पशुओं से नीचे उतार जाता है और एक ऐसा पागलपन जो तुम्हें संभाल जाता है जिसकी डगमगाहट का ही दूसरा नाम है, और जो तुम्हें सीढ़ियां चढ़ा देता है परमात्मा की जो तुम्हें मनुष्य से ऊपर उठा जाता है एक पागलपन है जो तुम्हें मनुष्य से नीचे गिरा देता है और एक पागलपन है जो तुम्हें मनुष्य से ऊपर उठा देता है इस दूसरे पागलपन की तलाश करो इस दूसरे पागलपन को खोजो इस पागलपन का ही नाम भक्ति है यह सूत्र भक्ति के सूत्र है जगजीवन के सूत्रों को समझना सोचना विचारना मगर इतने से ही कुछ ना होगा पीना पड़ेगा अनुभव करना होगा और अनुभव हो सकता है तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना करो तो तुम्हारे अतिरिक्त तो और कोई कसूरवार नहीं कर सकते थे नहीं किया तुम्हें स्वतंत्रता है ना करने की लेकिन दोष किसी और को मत देना दोषी तुम ही हो जग जीवन सखी बना बनाओ अब मैं कहूं कि नहीं डराओ। अब चूको मत मौका है यह बनाओ बन गया ये बनते बनते बड़ी मुश्किल से बनता है बनाओ ये बन गया बनाओ तुम यहां बैठे हो मेरे सामने तुम्हारे भीतर परमात्मा मुझे उतना ही दिखाई पड़ रहा है जितना अपने भीतर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा तुम्हें दिखाई ना भी पड़े तो भी है तुम्हें सभी दिखाई नहीं पड़ता जो है तुम्हारे देखने की क्षमता बहुत छोटी तुम केवल बाहरी देखना जानते हो तुम भीतर देखना नहीं जानते तुम आंखें खोल के ही देखना जानते हो आंखें बंद करके देखना नहीं जानते तुम विचार के माध्यम से देखना जानते हो तुम निर्विचार के माध्यम से देखना नहीं जानते लेकिन बनाव बन गया है तुम एक आदमी के साथ बैठे हो जो निर्विचार से देखना जानता है जो आंख बंद करके देखना जानता है मेरी भी मुट्ठी खुली है मैं तुम्हें सब देने को राजी हूं बस तुम लेने को राजी हो जाओ सन्मुख है पाछे नहीं आओ जुग जुग बांधो एह दाव कौन जाने कितने जन्मों से तुम सत्संग की तलाश करते थे अब ये बनाओ बन गया अब लौट मत जाना अब पैर पीछे ना डालना अब विमुख मत हो जाना। जान देखू देऊं लखाए छिपाव हूं। जिसमें देखूं अपने पास ऐसा को शब्द सुनी समझे तुम में जो भी समझ रहा हो वो जीना शुरू करे जियो तो ही तुम सबूत दोगे कि समझे पीना शुरू करे यह मदुसाला है मंदिर नहीं यहां भी हम शराब ही ढाल रहे हैं लेकिन शराब ऐसी जो डुबा के उबार थी जो बेहोश करके होश देती जिसमें पैर डगमगा गए तो बस आ गई धन्य भाग की घड़ी संभल गए जिसमें डगमगा जाना संयम का दूसरा नाम है जिसमें डगमगा जाना साधना की फलश्रुति है आजितना है